Oh शांति ही योगदर्शन की छिहत्तरवी कक्षा योगदर्शन के दूसरे पात समाधि पाठ का 32वां सूत्र चल रहा था जिसमें पांच नियमों का उल्लेख किया गया और व्यास ने फिर उसकी व्याख्या लिखी है इन पांच में से तप स्वाध्याय और ईश्वर परिणिधान ये क्रिया योग के संदर्भ में योग दर्शन के दूसरे पात के प्रारंभ में भी आ चुके हैं और उनका जो लक्षण किया गया है वो भी लगभग वही है तात्पर्य बिल्कुल वही है आंशिक शब्दों का भेद है तो कल हमने पिछली कक्षा में तप तक बात की थी और उसके आगे के दो हैं उनको थोड़ी सी आवृत्ति कर लेते हैं उसके बाद में आपको किन्हीं को पिछले पार्ट में से पूछना है तो पूछ सकेंगे नियमों में चौथा नियम है स्वाध्याय उसके लिए व्या लिखते हैं स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपोवा वहां भी ऐसे ही कहा था मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय के अनेक अर्थ हो सकते हैं स्वाध्याय का मतलब कोई भी पुस्तक पढ़ना ऐसा भी लोग अर्थ ले लेते हैं कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं तो कहे मैं स्वाध्याय कर रहा हूं वो स्वाध्याय नहीं कहलाता है मोक्ष को दिलाने वाले मोक्ष के बारे में बताने वाले मोक्ष के साधनों को बताने वाले शास्त्रों का अध्ययन करना जैसे कि ये योग दर्शन जैसे कि अन्य दर्शन है वैदिक दर्शन है वो क्षयों दर्शन वो सारे मोक्ष शास्त्र है किसी न किसी तरह मोक्ष के बारे में आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता प्रदान करते हैं उपनिषद हैं वेद हैं इत्यादि जो विशेष विशेष ग्रंथ होते हैं अथवा और भी आधुनिक ढंग से भी जो ग्रंथ लिखे गए हैं आधुनिक लोगों के भी वो लेकिन मोक्ष और अध्यात्म के बारे में होने चाहिए आत्मा परमात्मा कर्मफल व्यवस्था पुनर्जन्म मन संस्कार वृत्ति धर्म अधर्म पाप पुण्य इत्यादि विषयों को लेकर के कर्तव्य या कर्तव्य इन विषयों को लेकर के जो चर्चा करते हैं और वेदानुकूल रीति से करते हैं उन शास्त्रों का अध्ययन करना ये स्वाध्याय कहलाता है क्योंकि ये सब हम अपने लिए ही कर रहे हैं अपने लिए ही कर रहे हैं तो मोक्ष और आत्मा परमात्मा सब इन चीजों को जान रहे हैं लेकिन हम अपने लिए कर रहे हैं अपने को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं इस स्वाध्याय का एक अर्थ होता है कि अपना अध्ययन करना अपना मतलब अपने आत्मा का है या अपने मन का है थोड़ा बड़ा ले तो अपना शरीर अपनी क्रियाएं, अपनी इंद्रियां, यानी अपने उपकरण अपना परिवेश अपने से संबंधित चीजों का अध्ययन करना जिससे कि विचार करना अवलोकन करना निरीक्षण करना जिससे कि उनसे संबंधित कोई दोष हो तो हम दूर कर सकें और तो जो कमियां हैं उनको हम ला सकें गुणों को अपना सकें अपना अध्ययन वो भी स्वाध्याय का अन्यत्र अर्थ प्राय लिया जाता है लेकिन व्यास जी ने ऐसा नहीं लिखा है अपना निरीक्षण या आत्मनिरीक्षण उसको भी स्वाध्याय के नाम से कहा जाता है प्रचलन में और एक स्वाध्याय का मतलब लिया जाता है अपने अपने वेद का अध्ययन करना अपने यानी उनकी कुल परम्परा में जो वेद प्रचलित है अलग अलग वेद भी हो सकते हैं और नहीं तो वेद का अध्ययन ही स्वाध्याय के नाम से कहा जाता है वो भी एक प्रचलित अर्थ है स्वाध्याय मतलब वेद का अध्ययन वेद का अध्ययन उससे संबंधित शास्त्रों का अध्ययन ये भी स्वाध्या, ये स्वाध्याय के रूप में कहा जाता है तो यहां मोक्ष शास्त्रों का कथन किया गया तो उसमें वेद तो आ ही जाते हैं और उनको स्वाध्याय इस रूप में कि इनको पढ़ते हुए हम अपने पर केंद्रित होकर पढ़ते रहते हैं ये करना चाहिए मेरे को ये करना चाहिए इससे लाभ होता है मेरे को ये लाभ होता है दुखों से छूटना चाहिए मुझे दुखों से छूटना है मुक्ति की प्राप्ति है मुझे मुक्ति की प्राप्ति करनी है संस्कार हैं मेरे में कितने संस्कार हैं मेरे लिए मोक्ष मार्ग कितना बाकी है कितना मैं चल चुका हूं इन सबको इन शास्त्रों को पढ़ते हुए अपने को तो केंद्रित रखना ही होता है स्वयं तो उसमें जुड़ा हुआ रहता ही है अगर हमने स्वयं को नहीं जोड़ करके रखा है केवल जानकारी के लिए इन शास्त्रों को पढ़ रहे हैं तो अधिक प्रभावी नहीं होता है पढ़ तो लिया है सारा का सारा बहुत कुछ पढ़ लिया थोड़ा बहुत प्रभाव आ ही जाता है थोड़ा बहुत हम जोड़ ही लेते हैं अनजाने में लेकिन वो बिना अपने को जोड़े भी ये शास्त्र पढ़े जा सकते हैं लोग पढ़ते रहते हैं इनको उसमें जो स्वाध्याय शब्द जोड़ा है शब्द रचना की दृष्टि से इसमें स्व का अध्ययन ये छुपा हुआ है व्याख्या में स्व का अध्ययन नहीं कहा गया है कहा वो ही मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन है और प्रणव जब कहा गया है लेकिन इसमें स्वयं को जोड़ के जोड़ के रखना ही होता है नहीं तो ये व्यर्थ प्राय हो जाता है और इसीलिए वो उस तरह के व्यक्ति मिलते हैं या ऐसे कहने में आता है कि देखो सब कुछ पढ़ लिया फिर भी इस तरफ गति बिल्कुल नहीं है इच्छा नहीं होती है बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती ऐसा कैसे हो गया तो ऐसा कैसे हो गया तो उसमें एक कारण होता है कि हम अपने को उसके साथ में नहीं जोड़ पाते आत्मयाजी और देवयाजी का भी जो उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में देवयाजी यजनादी करता है उसनों के लिए कि मेरे को उनको ये देना है मुझे ये भेंट देनी है उनको ये उनकी सेवा करनी है बस यहीं तक सीमित है ये करना चाहिए मैंने कर किया माता पिता को देना चाहिए गुरुजनों को देना भिक्षुओं को देना सैनिकों को देना और जो भी सेवा कार्य करते हैं उनको देना करना सेवा करना यहीं तक ही सीमित है वो और आत्मैया जी इन सबको करते हुए ये देखता है विचारता रहता है कि ऐसा करने से मेरे पे क्या फर्क पड़ा सेवा की तो मेरे पे क्या अंतर आया दान दिया तो मेरे पे क्या अंतर आया ऐसे ये आत्मयजन शुरू हो जाता है और देवयाजी और आत्मयाजी में से आत्मयाजी बड़ा होता है अपने को केंद्रित रख करके चलता है जो भी क्रिया की मैंने पढ़ाया तो मेरे को क्या मिला मेरे पे क्या फर्क पड़ा अपने को केंद्रित रखता है सदा वो आत्मयाजी हो जाता है नहीं तो देवयाजी तो बहुत होते है वो भी अच्छा है करना चाहिए निर्धनों को बांट दिया अनाथों को बांट दिया वस्त्र आदि दे दिए भोजन करा दिया करा दिया और बस इतना सामान्य रूप से है कि भाई अच्छा लगा मेरे को वो सब करते हुए मेरे पे क्या असर पड़ा वो ध्यान रखता है मेरे पे क्या अच्छा प्रभाव हुआ मेरे पे क्या संस्कार पड़ा मेरी दृष्टि क्या बदली वो हमेशा जो ध्यान में रखता है वो आत्मयाजी हो गया या जब जब रखता है तब तक आत्मयाजी होता है तो ये कि ये बात यहाँ स्वाध्याय शब्द से भी हमें प्रतीत होती है शब्द रचना ऐसी क्यों दे दी यहाँ पर केवल अध्ययन कर देते स्वाध्याय शब्द लिखा है और मोक्ष शास्त्रों का वर्णन किया जा रहा है तो इस संबंध से हम देख सकते हैं शब्द रचना से कि इनको अध्ययन करते हुए अपने को इनको अध्ययन करते हुए अपने को साथ में जोड़ करके रखना है तब इनका लाभ मिलता है जो यहां स्वाध्याय कहा गया है बाकी तो बहुत से अपना समय बिताने के लिए अच्छा लगता है इसलिए उत्सुकता के लिए मनोरंजन के लिए इन चीजों को पढ़ते हैं लोगों को दिखाना हो कि भाई मैंने ये भी पढ़ रखा है ये भी पढ़ रखा है भौतिक विद्या भी जानता हूं मैं आध्यात्मिक विद्या भी पढ़ी है बातचीत में काम आएगा प्रवचन में काम आएगा लेखन में काम आएगा इससे मेरी जीविका चलेगी बच्चों को पढ़ाऊंगा वेतन मिल जाएगा प्रवचन देऊंगा उससे मेरे को दक्षिणा आदि मिल जाएगी मेरी आजीविका चलेगी मेरा यश होगा मेरे को लोग विद्वान समझेंगे अगर यहां तक सीमित है तो बिल्कुल अलग बात है प्रयोजन ही दूसरा हो योग के अंगों में जो स्वाध्याय है वो मात्र वैसा स्वाध्याय नहीं है वैसा अध्ययन नहीं है वो अपने को तो साथ में जोड़ना ही होता है तो मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन और प्रणव जप प्रणव जप में वो तो प्रणव आदि पवित्रान मंत्राना मानी मंत्रा ओम भी आ गया और उसके साथ साथ और जो श्रेष्ठ मंत्र हैं उनका भी ग्रहण यहाँ पर हो ही जाएगा उसमें परमात्मा परख ये चिंतन मनन ये इसमें स्वाध्याय के अंतर्गत किया जाता है स्वाध्याय हो गया और पांचवा नियम है ईश्वर प्रणिधान उसके लिए लिखा तस्मिन परम गुरु सर्व कर्मापणम उस परम गुरु के प्रति परम गुरु में अपने सब कर्मों का अर्पण कर देना पीछे भी यही बात थी इसके जो और इससे संबंधित विचार है कैसे कैसे अर्पण होता है क्या संभव है वो हम विस्तार से वहां पर देख ही चुके हैं। तो अपने कर्मों का अर्पण करना ये ईश्वर प्रणिधान है ध्यान देने की बात है ईश्वर प्रणिधान का जो स्वरूप प्रचलन में आया हुआ है उस ढंग से भी व्याख्या बहुत मिलती है वहां ईश्वर प्रणिधान का मतलब लिया जाता है ईश्वर को स्मरण रखना ईश्वर को याद रखना ईश्वर का नाम लेते रहना इसको ईश्वर प्रणिधान कि ईश्वर स्मरण रहे ये ईश्वर प्रणिधान है ठीक है कि ईश्वर प्रणिधान जो सब कर्मों का परम गुरु को अर्पण करेंगे तब भी ईश्वर प्रणिधान ईश्वर का स्मरण तो रहेगा लेकिन दोनों में अंतर है एक स्तर पर व्यक्ति ये मान ले अगर प्रस्तुति ही ऐसी है कि ईश्वर का स्मरण रखना बस ईश्वर को याद है बाकी हम कैसे कर्म कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा है वो बस ईश्वर का ध्यान है और ध्यान भी मतलब केवल उसका नाम स्मरण वो ऐसा है वो ऐसा है ये कुछ अर्थ चिंतन बस अब उससे अपने को नहीं जोड़ रहा है वो बिल्कुल थोड़ा बहुत प्रभाव आ गया तो आ गया अगर ये भी विधिवत हो ठीक ढंग से हो तो ये सब कर्मों का परमात्मा को अर्पण हो जाएगा हम तो परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं नाम जप रहे हैं उसको न्यायकारी मान रहे हैं सर्वद्रष्टा मान रहे हैं सर्वव्यापक मान रहे हैं परम कृपालु मान रहे हैं हितैषी परम हितैषी मान रहे हैं ये चीजें अगर भाव में हैं तो स्वतः ही, ही हम अपने कर्मों को परमात्मा की आज्ञा के अनुसार करने लग जाएंगे उस सब कर्मों का अर्पण हो गया सब कर्मों के अर्पण का एक प्रकार यह था कि परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप कर्म करना दूसरा परमात्मा पे इतना विश्वास हो गया कि वो कभी हानि नहीं करता है तो जो भी अच्छे गुरे कर्म किए परमात्मा जो फल देगा वो मुझे स्वीकार्य है इस भाव को बना के रखना यदि ईश्वर का स्मरण नाम उचित ढंग से कोई कर रहा है उचित अर्थ भावना से और अपने को जोड़ते हुए तब तो सर्व सर्वकर्मापण उसका हो जाएगा नहीं तो नहीं होगा वो फिर ईश्वर प्रणिधान नहीं ईश्वर का स्मरण करते हुए भी वास्तव में ईश्वर प्रणिधान नहीं होगा वो दूसरी तरफ ईश्वर का नाम बार बार नहीं दिया जा रहा है ईश्वर के अर्थों को यानी शब्द के अर्थों को कि वो सर्वव्यापक है निराकार है न्यायकारी है इन शब्दों का उन गुणवाची शब्दों का गुणकर्म स्वभाव का वो उच्चारण नहीं कर रहा है मन में भी बार बार बोल नहीं रहा है लेकिन एक भावना बनी हुई है अंदर हर समय भावना बनी हुई है और उसको पता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और वो उसके अनुसार कर्म करता चला जा रहा है प्रत्यक्ष रूप से यानी उभार के रूप में परमात्मा का कोई स्मरण नहीं है उसको लेकिन वो हिंसा नहीं कर रहा है वो झूठ नहीं बोल रहा है वो चोरी नहीं कर रहा है वो अब्रम्ह नहीं कर रहा है वो परिग्रह नहीं कर रहा है वो छल कपट नहीं कर रहा है ऐसा जब करेगा व्यक्ति ये तो वास्तविक हो ही रहा है ईश्वर परिणाम जो ये कह सकते हैं कि भाई इसमें ईश्वर का स्मरण तो हो ही नहीं रहा है तो जो इस सबको कर रहा है ऐसा चल रहा है तो परोक्ष रूप से ईश्वर का स्मरण बना हुआ ही है उसके भावना के स्तर पर बना हुआ है प्रयत्न पूर्वक नाम का उच्चारण अर्थ का उच्चारण वो नहीं कर रहा है लेकिन वो अंदर भाव बना हुआ है जो कि नाम के उच्चारण का प्रयोजन भी होता है तद जपस तदर्थ भावना वो भावना बनी हुई है तो यदि शब्द का उच्चारण हम अच्छी तरह करें तो सर्वकर्मार्पण भी जुड़ जाता है उसके साथ सर्वकर्मार्पण किसी ने कर रखा है तो ईश्वर की भावना बन ही जाती है ईश्वर विषय बना हुआ ही रहता है ईश्वर को पाना है इसलिए सारे कर्म कर रहा है ईश्वर की आज्ञा के अनुसार करना है इसलिए उसी ढंग से सारे कर्म कर रहा है तो ईश्वर तो केंद्र बन ही है उसका बना हुआ है परोक्ष रूप से तो वो भी ईश्वर प्रणिधान है और वास्तव में तो यही प्रणिधान है वो कर्मों का वैसे होना कर्मों का अर्पण होना व्याख्या यही है ईश्वर का स्मरण नहीं है ईश्वर का स्मरण ओम का जब वो तो स्वाध्याय के अंदर आ चुका है प्रणवादी पवित्र नाम जप है मंत्रों का जप है तो ईश्वर प्रणिधान की व्याख्या शब्दों का उच्चारण या शब्दों का जप उस रूप में नहीं करनी चाहिए उसको हमें इसमें नहीं लेना चाहिए वो स्वाध्याय के अंदर स्पष्ट अलग से लिखा हुआ है पर प्राय उसको घुला मिला हुआ रहता है यहां मुख्य है कर्मों का ईश्वर को अर्पण ईश्वर <coughs> प्रणिधानम तस्विन परम गुरु सर्व कर्मापणम और इस ईश्वर प्रणिधान के बारे में आगे एक श्लोक और दिया गया शैया सनस्थो अथ पथि स्वस्थः स्वस्थ परीक्षीण एक व्यक्ति की परिकल्पना की गई है जो ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में है कि वो चाहे शैया पर या आसन पर स्थित हो शैया है यानी या तो सो रहा है लेटा हुआ है विश्राम कर रहा है और या तो आराम से बैठा हुआ है जैसे भी है शैया पे है अपने बिस्तर पे है या आसन पे बैठा है किसी कुर्सी पे मुड्डे पे या नीचे आसन लगा के बैठा है आराम से कुछ भी हो शैया में स्थितो, हो शैया में स्थितो या आसन पे स्थितो, हो अथा पथिव्रजन अथवा कहीं आ, आ जा रहा हो रास्तों पर चल रहा हो कुछ भी हो यानी किसी भी स्थिति में हो जागृत अवस्था में कुछ भी हो उन सब में वो स्वस्थ स्वस्थ अवस्था में रहेगा अपने में स्थित रहेगा कुछ इसका अर्थ परमात्मा भी कहते हैं परमात्मा में स्थित रहता है क्योंकि ईश्वर परिणिधान से जोड़ा है इसलिए स्वस्थ का मतलब स्व मतलब ईश्वर परमात्मा यह भी टीकाकारों ने अर्थ किया है परमात्मनिष्ठ स्वस्थ मतलब परमात्मनिष्ठ ये तात्पर्य लिया है ईश्वर परिणिधान के प्रसंग में होने से बाकी स्वस्थ का मतलब अपने में स्थित आत्मा नहीं आत्मा में स्थित है परीक्षीण वितर्क ज्याला जिसने अपने वितर्कों के जाल को खीण कर दिया अच्छी तरह क्षीण कर दिया परिक्षीण कर दिया है वितर्क क्या है आगे सूत्र आने वाला है जो हम यमों का वर्णन करके आए हैं देख के आए हैं अहिंसा आदि इनके विपरीत जो भाव हैं, हिंसा असत्य चोरी व्यभिचार परिग्रह इत्यादि ये वितर्क कहलाएंगे नियमों को भी ले लेंगे मुख्य रूप से यम तो यमों के विपरीत जो भाव है वो वितर्क है और उनका जाल क्या वो फैला हुआ है कभी ये कभी वो कभी वो आता ही रहता है गुथे हुए हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बंधे हुए हैं और बड़े मजबूत हैं जाल बांधने वाला है तो वितर्कों के जाल से जो परीक्षीण हो चुका है परीक्षीण वितर्क जाल उसको उसने क्षीण कर दिया यानी यमों का पालन अच्छे स्तर पर कर रहा है वो तो स्वस्थ परीक्षण वितरक जागण और प्रयोजन क्या है तो संसार बीज क्षय ई संसार के बीज का ये संसार मतलब ये संसरण जो हो रहा है सृष्टि जो चल रही है जन्म मरण जो चल रहा है उसके बीज को कारण को उसका बीज क्या है अवित कह लीजिए संस्कार कह लीजिए पांच क्लेश कह लीजिए और थोड़ा व्यापक है तो अपने कर्म भी कह सकते हैं लेकिन मूल रूप से तो अविद्या उसके संस्कार पांच क्लेश संसार के बीज के क्षय की इच्छा करता हुआ उसको चाहता हुआ अपने संसार के बीजों की इच्छा करता हुआ देखता हुआ उनको क्षीण करने करता हुआ उनको क्षीण होता देखता हुआ संसार के बीच के क्षय को देखता हुआ कि मेरे संसार के बीज ये संस्कार ये अविद्या ये क्षीण होती जा रही है होती जा रही है ऐसा वो देख रहा है और अपने से जोड़ रखा है इसको पहले ये संस्कार थे अब ये खीण हो गए ये इतनी अविद्या कम हो गई अभी ये अविद्या फिर उभर गई अभी ये खीण हो गई मेरे प्रयत्न चल रहे हैं वो क्षीण हो रही है ऐसा संसार बीज अक्षय ई क्षमाणा सत युक्तो अमृत भोग भागी ऐसा व्यक्ति वो नित्य युक्त हो होता है युक्त और मुक्त दो पाठ है यहां पर युक्त भी लिखा हुआ है मुक्त भी श्य मुक्त हा या नित्य युक्त हा, तो कई लोग इसकी व्याख्या जीवन मुक्त की तरह से भी करते हैं नित्य मुक्त हा वो जीवन मुक्त की तरह से कि भई अभी तो जीवित है चाहे रास्ता चल रहा है घूम रहा है बैठ रहा है तो है तो जीवित और मुक्त भी कहा जा रहा है तो जीवन मुक्त का तात्पर्य यहां लेते हैं लेकिन ये जीवन मुक्त की स्थिति नहीं है जीवन मुक्त भी इस स्थिति में रह सकता है लेकिन ये ईश्वर प्रणिधान है अभी तो यम और नियम वाली बात है समाधि नहीं लगी है उसकी उससे पहले की बात है हाँ। जैसे समाधि लगने पर भी व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है सत्य का पालन करता है ऐसे इसको भी कर सकता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके नीचे वाले इसका पालन नहीं करेंगे या ये समाधि की स्थिति है संसार बीज क्षयम ई क्षमाण नित्य युक्त नित्य ही जो योग से जुड़ा हुआ है इनसे जुड़ा हुआ है इन चीजों से और वो अमृत भोग भागी अमृत के भोग का भागी बन जाएगा अमृत का जो भोग है उसका सेवन है उसकी प्राप्ति है उसके योग्य बन जाएगा उसका पात्र बन जाएगा बन जाता है बन जाएगा बन जाए बना नहीं है अभी लेकिन एक स्थिति बना करके चल रहा है अपने कर्मों को मुक्ति ईश्वर को ध्यान में रख करके ही कर रहा है अधिक से अधिक वैसा ही करने का प्रयास कर रहा है गलत होता है फिर ठीक करता है लेकिन अपने को अपने अविद्या को क्लेशों को क्षीण करता चला जा रहा है ये ईश्वर परिधान है अब एक पंक्ति और लिखी है यत्र ऐदम जो कि इस विषय में पहले कहा जा चुका है तथा प्रत्येक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावच पीछे सूत्राया था पहले पाक में उनतीसवां सूत्र वहां उससे पीछे ईश्वर प्रणिधान की चर्चा आई है तजप तदर्थ भावना गया है समाधि की प्राप्ति असमप्रजात समाधि की प्राप्ति आप्राप्ति आसन्नतम शीघ्रतम किससे हो सकती है तो ईश्वर प्रणिधान और फिर तजप तदर्थ भावनाम और वो सारा स्वरूप और फिर बाद में कहा तथा प्रत्यक्ष चेतना अधिगम हो प्रति व्यक्तिगत जो चेतना है उसका अधिगम हो जाता है और अंतरायों का अभाव हो जाता है अंतराय जो आगे फिर नौ बताए गए और भी कुछ उसके आगे बताए गए तो उसका संबंध इसके साथ इन्होंने जोड़ा है उस प्रसंग में मैंने एक बात रखी थी कि अनेक व्यक्ति उस ईश्वर परिधान को और ईश्वर परिधान को अलग अलग मानते हैं, व्याख्या अलग अलग कर देते लेकिन व्यास जी की यह पंक्ति बता रही है कि उसको इसके साथ में जोड़ा है इन्होंने एक ही बात है प्रथम पाद में जो ईश्वर प्रणिधान कहा गया वो वही ईश्वर प्रणिधान है अभ्यास जी की व्याख्या से हमें ये भी पता लगता है क्रिया योग में जो ईश्वर प्रणिधान है वो भी यही ईश्वर प्रणिधान है गंभीरता हो सकती है देख ये भी प्राथमिक स्तर पे जो चल रहा है अष्टांग योग का पूरा वर्णन निम्न स्तर वालों के लिए प्राथमिक स्तर वालों के लिए निम्न स्तर का मतलब यह नहीं कि वो एकदम गए बीते हैं वो नहीं अधिकारी तो है वो साधना कर रहे हैं लेकिन अभी प्रारंभ कहा है इसलिए वो नीचा कहा क्रियायोग कहा तो मध्यम अधिकारियों के लिए तो स्वाभाविक है मध्यम अधिकारी जब ईश्वर परिधान करेगा तो उसका स्तर अधिक होगा गंभीरता अधिक होगी और जहां असम की प्राप्ति के लिए ईश्वर परिधान कहा गया है वहां उसकी सूक्ष्मता व्यापकता गहराई और अधिक होगी उत्तम अधिकारियों के लिए लेकिन है वही ईश्वर परिधान ये हमारे को इससे पता लगता है तो ये पांच नियम यहां पर बताए गए तो पीछे वाले पाठ में इसमें किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं तो तेरहवा सूत्र।, सूत्र में हाँ। दूसरे पाठ का तेरहवा सूत्र तेरहवा सूत्र है तद्विपाको प्रतिमूल तद विपको जातोभ अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक की ये तीन गतियां नहीं होती हैं अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक की ये तीन गतियां कही गई हैं नियत विपाकी का तो निश्चित हो ही चुका है कि उसको इसी ये, ये जाती आयु भोग मिलेंगे अदृष्ट का तो नियत ही होता है अदृष्ट जन्म वेदनी है नियत विपा की नियत विपाक का क्या मतलब हुआ कि इस जन्म में यह फल मिलेगा हमारे को इस जन्म में इस जन्म में मतलब जो भी वो आगे आने वाला जन्म है उसकी बात कर रहा हूं इस जन्म में तो पीछे के कारण से जो भी हुआ अगले कर्म हो गए हमारे मनुष्य जन्म में अब जिन कर्मों से निश्चित फल मिलता है उनमें से कुछ को छाट के ईश्वर हमारे को जन्म देगा वो शरीर चलता रहेगा तो अन्य शरीर है तो मुक्ति की कोई बात ही नहीं है मनुष्य शरीर है तो मुक्ति हो सकती है उसमें कोई आपत्ति नहीं है नियत विपा होते हुए भी और नियत विपा होते हैं इसीलिए जब विवेक ख्याति हो जाती है या संस्कार दग्ध भी होते हैं जीवन मुक्त हो जाता है तब भी वो तब भी मुक्ति को प्राप्त नहीं करता है वो तो जीवन तो उसका चलता रहता है उसी समय नहीं हो जाता जब तक पिछला जो नियत विपाक वाला कर्माशय है वो चल रहा है जब तक ये शरीर चल रहा है चल रहा है समाप्त हुआ फिर मुक्ति में चला जाएगा। जायेगा नहीं वो उसका वो मतलब नहीं है जो आप सोच रहे हो आपका प्रश्न फिर ये ऐसे बन रहा है ऐसा तात्पर्य समझ रहा हूं कि जो अदृश्य जन्म वेदनीय नियत विपा की कर्म है वो मान लीजिए एक लाख जन्म देने वाले हैं एक हजार देने वाले हैं अनेक जन्म पांच छह आठ देने वाले हैं आपके मन में जो भी संख्या हो तो मनुष्य जन्म है और अदृश्य जन्म वेदनीय नियत विपा की कर्माशय बचा हुआ है तो जब नियत है तो फिर तो वो जन्म होना ही है और अभी अगर जीवन मुक्त हो गया तो मुक्ति में कैसे जाएगा ऐसा नहीं है वो अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक होते हुए भी जब मृत्यु के समय मृत्यु के बाद में वो जो एक अगले जन्म का निश्चय होता है बस वहीं तक ही लेना है उसमें मान लीजिए भी मनुष्य जन्म मिला हुआ है और यहां हमारे को पिछले मनुष्य जन्म की अपेक्षा दृष्टि से अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक भी, भी मिल रहा है और ये जन्म यद्यपि अभी तो हम उसमें आ चुके हैं लेकिन पिछले की दृष्टि से देखेंगे तो ये अनियत विपाक अनियत जन्म है अदृष्ट जन्म है अदृष्ट जन्म है उसमें अनियत विपा की कर्माशय भी हम भोग रहे हैं और नियत विपा की भी भोग रहे हैं दोनों भोग रहे हैं अब आगे का कुछ नियत है उसका ये मतलब नहीं है कि उतने जन्म उसको लेने ही होंगे तब मुक्ति में जाएगा ऐसा नहीं है उसका संकेत नहीं है बिल्कुल वहां अगला वाला जो नियत है अभी तक बाकी तो अनियत अभी बाकी तो नियत हुआ ही नहीं है अभी एक अगला ही तो नियत हुआ है उसका नियत है बस उतने तक ही लेंगे इसको तो वो, तो वो तो मिलना ही है अगर वो जीवन मुक्त हो गया है तब तो मुक्ति में चला जाएगा नहीं उसका होगा ही नहीं वो समाप्त हो गए ना वो कर्माश ही नहीं रहा वो विपाको विपाको विपाकोन्मुख ही नहीं होगा बीज प्ररोही नहीं होगा क्योंकि सतीमूल है तद ये सूत्र तो यही कह रहा है अविद्या मूल में है तब ही ये सारी चीजें घटेंगी जब अविद्या ही हटा दी है तो क्या तो नियत विपाकी और क्या अनियत विपाकी क्या अदृष्ट जन कुछ भी नहीं व्यर्थ हो गया वो तो दग्ध बीज हो चुका है तुष हो चुका है नहीं करेगा वो हाँ शुक्ल कर्मोदयात यह वनाश है कृष्ण से हाँ हो तो तो सकता है वो भी एक प्रक्रिया है बिल्कुल प्रक्रिया और शुक्ल कर्म का उदय हुआ है जब शुक्ल कर्म भी हो जाते हैं तो संस्कार तो अच्छे होते ही हैं बहुत अच्छे तभी तो वो शुक्ल कर्म कर पाता है शुक्ल कर्म करने से संस्कार अच्छे बनते हैं तो संस्कार और कर्म तो जुड़े हुए ही है साथ में आएंगे ही पर यहां कर्म की दृष्टि से कहा गया शुद्ध शुक्ल कर्म करेंगे तो उससे कृष्ण कर्म का नाश हो जाएगा यहीं पर ही आगे के लिए नहीं वो भी ये प्रक्रिया है अभी इससे संबंधित ही पूछिए यम नियम वाला जो विषय चल रहा है पिछले जो पाठ का है पूछिए फिर से बोलिए रुपए लाख लाख लाख लाख कितना रहता है भी बिल्कुल व्यवहार की बात अलग है अब व्यवहार का प्रश्न पूछेंगे तो व्यवहार की तरह से उत्तर होगा आप शास्त्रीय बात कह रहे हैं आपको शास्त्र समझना है तो पहले तो इसका उत्तर सुनो तब आगे प्रश्न करना आपका कहना है कि उसको घाटा हो गया तो जो घाटा हो गया वो तो चीज है ही नहीं उसके पास में अभी संतोष का क्या लक्षण किया सन्निहित साधनाद अधिकस्य अनुपात जो निकट है उससे अधिक की इच्छा ना करना जो है उससे तृप्त तो रहना चलो इसी से हो गया अब उसके पास पहले से दस लाख थे व्यापार किया उसमें पांच लाख और लाभ होना था उसकी जगह दो, दो लाख या एक लाख का घाटा हो गया अब उसके पास कितने हैं दो लाख का घाटा हुआ तो कितने हैं उसके पास आठ लाख है ना उससे संतुष्ट रहना यहां पर भी घटेगा उधर आप वही क्यों देख रहे हो कि भाई दो लाख का घाटा हो गया वहां भी संतोष्ट करना है माँ फलेश कदाचार ठीक है हो गया जो हो गया सीख तो लेनी है गलती कहां हुई वो तो देखना ही है पर फिर भी कुछ तो होगा उसके पास मैं क्या बिल्कुल दीवाला निकल गया तो ठीक है शरीर तो है अभी पानी तो मिल रहा है हवा तो मिल रही है रिक्शा तो ले सकते हैं जो मिल गया जहा सोने को मिल गया घर की कुर्की हो गई अब सड़क पे सोना है बाघ में सोना है कहीं सार्वजनिक स्थल पर सोना है किसी दूसरे के घर पे सोना है ठीक है उसमें संतुष्ट तो कुछ तो होगा आदमी जिंदा है तो, तो कुछ तो जमीन है उसके नीचे खड़ा भी है तो कुछ तो जमीन है उसके पास में ये उससे भी कोई हटा देगा हमारे को उतना तो है ही ना कुछ तो रह ही जो सन्नीहित है उस, उसमें अभी इतना ही है ठीक है आनंद उसी का फिर से बोलिए हाँ अहिंसा यमो के पांचों के हा ठीक है इन्होंने अहिंसा का मुख्य लेके कहा है हाँ वो तो भी महाभारत में ही आएगी उससे यमों का भंग नहीं होगा आपने तीन बातें कही एक तो अपनी रक्षा के लिए ठीक है अपनी रक्षा के लिए अपनी रक्षा के लिए वहां क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो मैंने उस दिन व्याख्या में कही थी अपनी रक्षा तो हम कर रहे हैं लेकिन दूसरे की हानि पहुंचाने के लिए नहीं मार रहे हैं उसको उसको गलत कार्य से रोकने के लिए उस पर गलत संस्कार ना पड़े गलत प्रवृति उसकी रुके नहीं तो वो बढ़ता जाएगा और दूसरों को भी पीड़ित करेगा उसका हौसला बढ़ जाएगा गलत दुस्साहसी हो जाएगा उन सबको ध्यान में रखते हुए सबका हित है उसका हित है और मैं अपना भी कर, बचाव कर रहा हूं ये मेरा कर्तव्य है ये इत, ऐसी भावना रखते हुए जब हम उस अपनी रक्षा के लिए किसी को हमें मारना पड़ रहा है वो हिंसा का भंग नहीं कहलाएगा ठीक है ये हिंसा नहीं है हिंसा तब होती है जब अन्यायपूर्वक हो स्वार्थ के लिए हो और हित की भावना छूट जाए उसमें हानि पहुंचाने के लिए गलत ढंग से की जाती है दूसरा आपने अपरिहार्य का कहा अपरिहार्य जिससे हम बच नहीं सकते हमारा कर्म तब स्वीकार होता है जब हम करने ना करने अन्यथा करने में स्वतंत्र होते हैं कर्तृत्व आता ही तब है हमारा तभी हमारा कर्माशय तभी हमारा दोष बनता है और तभी हमें यश मिलता है या पुण्य मिलता है अच्छा या बुरा तभी कह सकते हैं जब हमारे को उधर उतनी जितने अंश में कह रहे हैं उतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए तो अपरिहार्य हिंसा का अभिप्राय यह है कि जिसमें हम कितना भी प्रयत्न करें हमने अपनी पूरी सामर्थ्य से करें लेकिन हम उससे बच नहीं सकते वो हिंसा में नहीं आएगा क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं वो हिंसा ऐसी स्थिति बनी हुई है सृष्टि ऐसी बनी हुई है उसमें हिंसा नहीं कहलाएगी वो तो परमात्मा का विधान है ऐसा है उतना हो नहीं है तो वो अपरिहार्य हिंसा नाम तो हिंसा दे रहे हैं उसको लेकिन वो हिंसा यमों का भंग नहीं है यदि उसको भी मान लिया जाए तो कोई भी इस महाव्रत का पालन नहीं कर सकता कोई भी जीवन मुक्त भी नहीं कोई भी असंप्रज्ञा समाधि प्राप्त भी न किसी ने किया न आगे कर सकेगा असंभव ही नहीं है लेकिन जब इनके हिसाब से इन्होंने लिखा है तो उस महावरत का पालन हो सकता है संभव है तो जो संभव है उसी का ही तो कथन किया जाएगा तो इसलिए जो अपरिहार्य हिंसा है उसको हटा करके यहाँ पर लागू किया जाना है अपरिहार्य हिंसा हिंसा में आती ही नहीं है उससे महाव्रत का भंग नहीं होता है तीसरा आपने पूछा था कि अन्यों की रक्षा के लिए जब हम हिंसा करते हैं या किसी को पीड़ित करते हैं वहां तो भी ऐसी ही बात लागू होगी पुलिस वाले हैं न्यायालय वाले हैं और अधिकारी हैं कभी यात्री भी हैं और भी कोई हैं दूसरे की रक्षा के लिए उसने कोई ऐसा कदम उठा लिया वहां भी वही सारी बातें लागू होंगी जो अपनी रक्षा के लिए हम कर रहे थे हम उन हित की भावना से अच्छे के लिए दूसरे के अच्छे के लिए सबके हित के लिए धर्म की स्थापना के लिए हम ये चीज कर रहे हैं उसको दोष नहीं माना जाएगा वो हिंसा है ही नहीं अहिंसा में ही आएगा ये तो अहिंसा को अहिंसा अहिंसा इतना बड़ा बना दिया गया उसको बड़ा तो है लेकिन बड़ा बनाने में बहुत अधिक ऐसा कल्पित बड़ा बना दिया गया उसका ऐसा स्वरूप प्रस्तुत कर दिया गया कि कुछ भी दूसरे को नहीं हो कष्ट संभव ही नहीं है नान उपहत्य भूतानी उपभोग संभवती ये अटल सिद्धांत है और कोई बता भी नहीं सकता कुछ भी पीड़ा दिए भी होगा अपरिहार्यता रहेगी और आप उस स्थिति में क्या कहेंगे किसी की जान जा रही है या कुछ और उसके साथ अन्याय हो रहा है विकृत स्थिति है मरने वाला है और हम कह के नहीं मेरे को हिंसा नहीं करनी है और देखते रह गए ये हम हिंसा का पालन कर रहे हैं हिंसा कर रहे हैं या अहिंसा का पालन कर रहे हैं वो जो दूसरा हिंसा कर रहा है उसको रोकना अहिंसा नहीं है हम उसको रोक रहे हैं एक को बचा रहे हैं हिंसा के दुष्प्रभाव से उसको बचा रहे हैं। तो ये तो अहिंसा का पालन किया जा रहा है इसको हिंसा थोड़ना कहेंगे तो उस तरह की जो व्याख्याएं करते हैं कुछ जगह व्यवहार भी फिर वैसा ही करने लग जाते हैं वो अहिंसा का विकृत रूप गलत ढंग से समझ करके गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और ऐसे भी लोगों को समय आने पर आप देखना वो ऐसा पालन नहीं कर पाएंगे अपने लिए नहीं कर पाएंगे दूसरों के लिए फिर भी कर लें अपने लिए तो नहीं कर पाएंगे और कर पाएंगे तो वो मूड अवस्था में है कि सामने वाला आ रहा है गर्दन काट रहा है तो काट रहा है और कुछ भी नहीं बोलना है उसको बिल्कुल भी नहीं बोलना है रोकना वाणी से भी नहीं रोकना है हाथ से भी नहीं रोकना है मारने की तो बात दूसरी रही अब यूं हिंसा तो है दूसरे को दुख ना पहुंचाना इतने में ही कहे तो उसका हाथ भी पकड़ा तो भी तो दुख होगा उसको वो हमें मारने के लिए आ रहा है हमें मार करके उसको खुशी होने वाली है और वो हमारे को नहीं मार पाएगा तो उसको दुख होगा ऐसा अगर मानने लगेंगे तो वो व्यक्ति भी नहीं करेगा गलत परिभाषाएं बना ली हैं, उसको अति महिमा मंडित करने के प्रयास में बड़ा तो है लेकिन विवेक पूर्वक बड़ा देखना है ना उसको उचित उसको देखना है विवेक को हटा करके महिमा मंडित नहीं करना है यथा तथ्य में ही करना है अहिंसा तो बहुत अच्छा है अहिंसा का बहुत प्रशंसा है लोग अच्छा भी मानते हैं उस तरह अहिंसा को जितना महिमा मंडित करो उससे लगे कि जैसे हम ही सबसे ज्यादा अहिंसा के पालक हैं जितनी उसकी प्रशंसा करो उतना जैसे ईश्वर के बारे में ईश्वर की महिमा करनी चाहिए जैसा है वैसा उसको इतना महिमा मंडित करने लग जाएं कि जैसे कि हम ही वास्तव में ईश्वर को सच्चा मान रहे हो तो क्योंकि जो जितना महिमा करे वो उतना ज्यादा ईश्वर भक्त विवेक को छोड़ करके ये धर्म नहीं है धर्म में विवेक विज्ञान कभी नहीं छूटता है वो साथ ही रहता है समझ करके ही होता है तो इसलिए जो आपने परिस्थिति बताई है अब शुद्ध रूप से वे है हमारा आलस्य प्रमात्मा नहीं है अज्ञानता नहीं है तो वो हिंसा में नहीं आएगी बताइए कहा क्या प्रायश्चित है उसका कहा लिखा है वो प्राणायाम करना प्रायश्चित है इसका ऐसा तो मेरी जानकारी में कहीं नहीं आया और पुस्तक में लिखा है इसका मतलब वो ठीक है ये तो कोई सिद्धांत नहीं हुआ ऋषिकृत ग्रंथ हो ईश्वरकृत ग्रंथ हो प्रमाणिक ग्रंथ हो तो उस बात को विचार कर सकते आप जो बात कह रही है वो उसका संकेत हम दूसरे ढंग से लेते हैं कि ऐसा जैसे कि पंचमहायज्ञ है और पंच महायज्ञों में भी एक बलिवैश्य देवी यज्ञ जो दीनहीन दुखी पशु पक्षी प्राणी इन सबके लिए जो कुछ हम हित करते हैं उसको तो वहां पर उन्होंने जो मनुस्मृति में एक बात है कही पंचसूना गृहस्त चुल्ली पेशन कंडरा पांच जगह हिंसा के स्थान है तो जहां जो परिंडा होता है यानी जहां पानी भरा जाता है चीटियां विटियां आती हैं पानी लग जाता है मर भी जाती है पीसते हैं यानी चक्की चलाते हैं कूटते हैं खाना पकाते हैं ये जो मूलभूत आवश्यकता है एक गृहस्थी के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए तो वहां जाने अनजाने कुछ ना कुछ होता रहता है ठीक है उसमें हमारी असावधानी से भी होता रहता है और हम बच नहीं पाते और हो गया हमारे से उसके लिए ये बलि वैश्व देव जी भी जुड़ा हुआ है कि हम उन प्राणियों का किसी का कुछ विशेष हित कर दें अब जो चले गए हैं कुछ हो गए हम तो और कुछ कर नहीं सकते लेकिन हम अन्य पशु पक्षियों को चीटियों को इनको कुछ ना कुछ आहार अनुकूलता हम उपलब्ध करा देते हैं इतने रूप में संकेत है और उसमें भी जिससे हम बची ही नहीं सकते असंभव है उसको तो इस सीमा से बाहर ही रखना चाहिए वो है अपरिहार्य लेकिन हमारे आलस्य प्रमाद जानकारी न रखने से जल्दबाजी के कारण से बहुत से हमारी हमारी असमर्थता या दोष के कारण से जिसे हम बच भी सकते थे परिहार्य था लेकिन हमने अभी ऐसी स्थिति हमने खुद ने खड़ी कर ली है कि अब हम बच नहीं सकते उससे हम तो कहेंगे हमारे पास कोई चारा नहीं है अभी हमारे को ऐसा दिखाई दे रहा है पहले से ध्यान देते तो हम बच सकते थे उससे ऐसी स्थितियों में जो हो जाता है उसके लिए ये चीजें की जाती हैं देव यज्ञ किया जाता है उससे हम पर्यावरण को जो हानि कर देते हैं उसको तो ठीक कर लेते हैं ये उसकी वैसी वैसी, वैसी पूर्ति नहीं है कि वहां दोष हो गया और इसलिए हम इसको कर रहे हैं एक, एक सामान्य पाई है कि भाई हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसकी कुछ पूर्ति करें दूसरे ढंग से कर दें दूसरों को कर दें पर्यावरण को शुद्ध कर दें अन्य जीव जंतुओं का सहयोग कर दें बस इस रूप में उसको कह सकते हैं बाकी इसका जो कर्माशय बनना है वो तो अलग बनेगा जो बनेगा बन जाएगा चाहिए। चाहिए। तो तो संतोष होगा अपरिग्रह तो जब संतोष होगा तभी अपरिग्रह का पालन होगा असंतोषी व्यक्ति नहीं कर पाएगा ठीक है ये त, ये परिग्रह या संतोष की बात नहीं ये आप चौर्य या अचौर्य अस्ते या स्त के संदर्भ में इसको देख सकते हैं उसमें स्थिति के ऊपर निर्भर करता है प्रथम उत्तर तो ये है कि दूसरे की वस्तु है तो हम उसको ना लें परद्रव्येशु लोष्टवत हम जा रहे हैं सोना पड़ा है ठीक है मेरा नहीं है नहीं दिया हमने स्वीकार नहीं किया मिट्टी के टुकड़े के समान ढेले के समान या पत्थर के टुकड़े के समान वो है बस हमारे लिए वो सोना सोना नहीं है क्योंकि मेरी मेहनत का कमाया हुआ नहीं है हमारी मेहनत का कमाया हुआ नहीं है प्रथम दृष्टि तो ये हम दूसरे की चीज ना लें अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है वहां पर अगर कोई चीज पड़ी हुई है तो एक तो है कि हम वैसे ही छोड़ करके निकल जाए एक है कि हमने उसको देखा और कुछ प्रयास कर सकते हैं कि भाई उपयुक्त व्यक्ति तक पहुंच सके उसका किसी जगह नाम हो या पुलिस चौकी में दे, दे दें और दे, दे दें कुछ दो चार जगह पूछ लें आसपास वो कर सकते हैं वो कर लेंगे वो हमारा एक पुण्य होगा कर सकते हैं तो वो भी नहीं कर सकते हम तो ठीक है उसको किसी आवश्यकता वाले व्यक्ति को दे दिया स्वयं नहीं लिया निर्धन को दे दिया गरीब को दे दिया और जिसको भी देना है ऐसा पशु पक्षी को खिला दिया अथवा कोई वस्तु है वस्त्र आदि है सोने का आभूषण है अच्छी जगह कहीं लगा दिया बेच करके दे दिया किसी को आज की तरह हम कर सकते हैं कि हमने पुलिस थाने में जाकर के दे दिया सरकार को दे दिया अभी ठीक है अब सरकार में चला जाएगा सबके लिए हो जाएगा जो भी होना है ये सब हम कर सकते हैं हमने स्वयं ने नहीं लिया अब कुछ स्थितियां अलग होती हैं अब इसके आगे की अब इसमें विकार भी होते हैं वो व्यक्ति सोचे कि मैं नहीं लूंगा तो दूसरा लेगा ये जो सोने की चेन पड़ी है ये सोने का कड़ा पड़ा है मैंने नहीं भी लिया तो दूसरा लेगा कोई इससे अच्छा तो मैं ही ले लू ये उस व्यक्ति तक तो पहुंचेगा नहीं जिसका है ये पहुंचा ही नहीं सकता कोई पता ही नहीं लगेगा इससे अच्छा है तो मैं रख लू ये विकार है दूसरा कि पुलिस वालों को भी दिया वहां भी जमा कराया तो वो कोई जमा हो सरकार में तो होगा नहीं ऐसा सोच सकते हैं वो भी अपने आप ले लेंगे कोई इससे अच्छा तो मैं ही ले लो या मैं किसी और को दे दूं बड़ी चीज है और है तो वहां देनी चाहिए पता भी लग जाता है वो दे भी देते हैं और छोटी मोटी चीज़ है उसके लिए कौन क्या लिखा पढ़ी करता है वो ठीक है काम में ले लिया नहीं तौलिया मिल गया कोई नैपकिन मिल गया छोटा सा रूमाल मिल गया पड़ा हुआ रेल में ऐसी सब चले गए वो पड़ा है अब उसका क्या करो उस तो के लिए वहां तक पहुंचाओ या रेलवे स्टेशन में कहीं दो कोई मतलब नहीं है रूमाल है या तो छोड़ देंगे सफाई करने वाले आएंगे वो ले लेंगे ठीक है उनके लिए छोड़ दो या हमने ले लिया तो जहां तक हो सके हमें नहीं लेना है दूसरे को देना है हमारी वृत्ति खराब नहीं होनी चाहिए अब उसमें एक क्षेत्र औरों का आता है जो व्यक्ति समाज के लिए कार्य कर रहे हैं वेतन नहीं लेते हैं ठीक है और लोभ नहीं है उनको वस्तु का गर्धा भी नहीं है कि मैं चुरा लू कुछ भी नहीं है लेकिन ये जो वस्तु निर्मित हुई है इसमें किसी का श्रम लगा है, इसमें समय लगाया इसमें धन लगा हुआ है राष्ट्र का प्रकृति का यूं पड़ा रहेगा तो ये खराब हो जाएगा या तो खराब हो जाएगा अथवा किसी के काम नहीं आएगा अथवा कोई दूसरे लेंगे तो वो ऐसे वैसे ही होंगे फालतू के लोग वो उसका उपयोग करेंगे तो जो अधार्मिक है अशिक्षित हैं अशिक्षित ना कहकर यूं कहे कि जो दुष्ट व्यक्ति है उनको उपयोग में लेंगे ये उसका उनका अधर्म का बढ़ेगा तो इससे अच्छा है कि उसको अपने पे विश्वास है कि मैं धर्म कार्य में लगा हुआ हूं जैसे हम उसको उठा के किसी योग्य व्यक्ति को देते हैं ऐसे ठीक है मैं योग्य हूं मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं अभी स्वार्थ की दृष्टि से नहीं कर रहा है इस वस्तु का अच्छा उपयोग हो जाए अच्छे कार्यो में लग जाए मेरे को भी दूसरे देते हैं मैं दूसरों से लेता हूं ये भी उसका किसी का दिया हुआ मेरा आ गया उसको पुण्य मिल जाएगा अगर है तो अथवा मैंने अभी ये ले लिया है अब इसकी जगह मेरे को आवश्यकता है अगर ये नहीं होगा तो मैं पैसा लेकर के दूंगा लूंगा उसको उसकी जगह ये ले लूंगा वो पैसा और किसी काम आ जाएगा इन इस भावना से जो अपना आकलन ठीक करते हैं कोई गर्व नहीं है लेकिन अपने को योग्य मानते हैं वो स्वयं भी ले सकते हैं इसमें भी वो चोरी नहीं कराएगी लेकिन ये सबके लिए नहीं है अब मन में भाव आ रहा है चोरी का वो संस्कार जग है तो ऐसे में तो अपने लिए ले लेना ही नीचे दूसरे को दे दे और जब पता है हमारे को कि हम बिल्कुल चोरी नहीं करते हैं, हमारे में कोई भाव नहीं है हम केवल वस्तु को के उपयोग की दृष्टि से केवल मन की चालबाजी से नहीं कर रहे हैं वास्तविकता है जिसको तो वो स्वयं भी ले ले दूसरे की वस्तु बिना पूछे ली गई है कोई आपत्ति नहीं है ले सकते हैं उसमें चोरी नहीं कराएगी वो हैं सरकार सरकार से है। सरकार से नहीं है तरह उस पैसे का क्या करते है वो? हैं तो नीकल नीकल नीकल क्या करते है वो ये गलत बात तो। है ये फिर वही वही बात आ जाएगी जैसे चोरी का अपने लिए उठा रहे हैं तर्क क्या है कि सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है वो अपने लिए कर रहे हैं तो क्या उपयोग कर रहे हैं अगर सरकार का पैसा समाज के लिए देश के लिए लगता है ठीक है उसमें भ्रष्टाचार है कोई खा जाते हैं व्यर्थ हो जाता है वो जो छीजत है वो है वो होते हुए भी वो पैसा तो लगता है अच्छा और वो व्यक्ति भी सरकार से बनाई हुई चीजों का उपयोग करता है इतनी बड़ी सेना देश की सुरक्षा आंतरिक्ष सुरक्षा न्याय व्यवस्था सड़कें चिकित्सालय शिक्षा व्यवस्था पानी का आना हमारे पास में खाद्य सामग्रियों का उपलब्ध होना उचित मिलावट ना होना ठीक चीजें मिलना ये कितनी बड़ी व्यवस्था है कितनी चीजों की उसमें सरकार का योगदान नहीं है बड़े स्तर पे है नहीं तो पता नहीं क्या स्थिति बने उस सबका उपयोग कर रहा है वो तो देना भी चाहिए और ये एक बहाने के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है वो गलत है इसको बहुत बहाने के रूप में प्रस्तुत किया जाता है बचाएंगे वहां से मान लीजिए एक लाख रुपया, पचास हजार रूपये टैक्स से कर से बचाए और बोले अच्छे इससे तो हम अच्छे कार्य में दे अच्छे कार्य में सारा नहीं देगा वो दस हजार दे दिया बीस हजार दे दिया पचास हजार आधा आधे से ज्यादा अपने पास रख लिया अगर ऐसी भावना थी तो वो सारा का सारा दूसरे को देते और सारा का सारा दूसरे को देते हुए भी अगर वो वहां यश ले रहा है ये क्या कि मैंने दान किया है यश ले रहा है वो जो दान दिया है उसकी रसीद लेकर के फिर उससे आयकर में छूट कर रहा है उस रसीद को प्रयुक्त कर रहा है इत्यादि अपना लाभ फिर भी ले रहा है तो यह तो गलती माना जाएगा हां अगर कोई इतना परिशुद्ध है कि सरकार और सरकार गलत है बहुत गलत है तो वो राशि उस ऐसे राजा को ना दे उसको अच्छे कार्य में लगा दिया लेकिन यह ना कहे कि यह मैंने दान दिया है मन में तक नहीं आए जिसके अगर इतना कोई उच्च है परिशुद्ध है तो कोई आपत्ति नहीं है जैसे मैं पीछे बता रहा था वो वस्तु उसने ले ली अपने लिए ऐसा कुछ विशेष है तो ये एक अपवाद रूप में विशेष कहे जा सकते हैं लेकिन फिर भी वो करणीय के रूप में प्रेरित नहीं उसको अच्छा कहे ऐसा करना चाहिए मान के ये नहीं कह रहा हूं मैं एक स्थिति ऐसी बन जाती है होता है कई बार और जनता निषेध कर दी थी हम इसका कर नहीं देंगे आपको सामूहिक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में हो तो तो हुआ ही है और भी कभी हो सकता है ये नहीं ये गलत है और हम सामूहिक रूप से क्योंकि जनता है कि जनता की ही तो सरकार है और कुछ लोगों ने गलत ढंग से नियम बनाया तो अन्याय को सहा भी नहीं जाता है तो उसका विरोध करेंगे और वो विरोध भी, भी नहीं करते अपने लिए काम में लेते हैं तो ये केवल बहाने होते हैं लेकिन अभी जैसी हमारी शासन चल रहा है बहुत अच्छा भी है कमियां तो सब जगह होती हैं खराबियां भी बहुत हैं लेकिन फिर भी हमें उसको देना चाहिए पूरा पूछिए हाँ। भावना का मतलब मन आंतरिक स्तर पर वहां भी है वो संस्कारों को ठीक करना होता है लेकिन यहां जो व्याख्या की गई है ये शारीरिक स्तर की है कि कम से कम हम शारीरिक स्तर तक तो रुकें ठीक है शारीरिक मानसिक वाचनिक ये सब हम भेद देख सकते हैं आगे उसके भेद बताएंगे वहां एक बिंदु ध्यान देने का है जो तरासी प्रकार की हिंसा बताई भेद किए गए उसमें हिंसा के तीन भेद और कर सकते थे शारीरिक मानसिक और वाचनिक तरासी को तीन से गुणा कर दीजिए और तीन हो जाते हैं वो उल्लेख नहीं किया है वहां ध्यान देने का वितर का हिंसा दय है आगे सुतराने वाला है कृतकारिता अनुमोदिता लोप क्रोध मोहपूर्व का मृदु मध्याति मात्रा वहां शारीरिक मानसिक वाचनिक नहीं लिखा है वो नहीं जानते थे जानते थे पिछले शास्त्रों में भी बहुतों में लिखा हुआ रहता है एक कर्म के तीन तरह के भेद उन्होंने लिखा नहीं है वहां पर क्योंकि ये सारी चीजें तीनों पे घटती ही नहीं है इससे योग दर्शन की न्यूनता नहीं होती ये वस्तुनिष्ठ है वहां तक इतना तो करो आप यहीं तक लेकर के चल रहे अब संस्कार के स्तर पर अगर हिंसा को पालन कर रहे हैं पूरे स्तर पर वो तो जीवन मुक्त हो गया व्यक्ति वो यहां सिद्धि नहीं हो सकता है बात ही नहीं है वो मन में बिल्कुल भी हिंसा ना आए यानी वो वो व्यक्ति कर सकता है जो न तो चोरी और किसी भी यम नियम का भंग नहीं करता हो जिसमें अविद्या बिल्कुल नहीं हो अपने को बिल्कुल शुद्ध कर लिया हो संस्कारों के स्तर पर कम से कम वृत्ति निरोध तो कर ही लिया हो असंप्रजात समाधि हो और यह जीवन मुक्त हो उसके लिए हम कह सकते हैं और यह तो अंतिम परिणति बिल्कुल है यहां जो वर्णन है यह शरीर से संबंधित है इतना तो करें इतना तो करें आप ज्यादा ज्यादा वाणी से भी ओर ले लीजिए वाणी से कठोर बोलना वो वाणी का दोष है परोक्ष रूप से उसमें भी हिंसा आती है कठोर बोलना लेकिन यहां शरीर के स्तर पर तो हिंसा नहीं होनी चाहिए वो भी बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है जाने अनजाने हम करते रहते हैं लापरवाही से बहुत अधिक हिंसा करते रहते हैं सकाम कर्म और ईश्वर प्रणिधान हाँ। कह सकते हैं कि एक जैसे हैं लेकिन फिर भी फिर भी थोड़ा हम अंतर कर सकते हैं और निष्काम कर्म यहां पर सीधे सीधे लिखे नहीं हैं यम नियमों में सकाम और निष्काम का आगे वर्णन आया जो कर्म के प्रसंग में आएगा अशुक्ल अकृष्ण कर्म न तो कृष्ण पाप है न पुण्य है वो निष्काम कर्म आएंगे और इसको इसके साथ हम इस ढंग से भी जोड़ सकते हैं कि सब कर्मों को परमात्मा के लिए जब हमने अर्पित कर दिया तो ये निष्कामता भी है क्योंकि तो निष्कामता का मतलब है कि लौकिक फलों की इच्छा ना होना केवल ईश्वर प्राप्ति या मुक्ति प्राप्ति की इच्छा रखते हुए कर्म करना निष्कामता कहलाएगी तो जब हमने सारे कर्म ईश्वर को अर्पित कर दिए यानी तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं तो भी एक तरह से निष्कामता कहलाएगी पर निष्कामता को मैं जिस तरह से समझ पा रहा हूं इस ईश्वर प्रणिधान से भी ईश्वर प्रणिधान की ऊंची अवस्था यदि निष्कामता को भी आप सामान्य रूप से ले लेकिन ले ले, एक, एक स्तर पर कर रहा है मोटे मोटे स्तर पर तो कह सकते हैं इसमें भी आ रहे हैं इसके भी स्तर हैं जैसे ईश्वर प्रणिधान के उसके भी अलग अलग स्तर हैं तो जोड़ सकते हैं इसके साथ में जो पीछे वाली कक्षा थी क्रियात्मक योग अभ्यास वाले में क्रिया योग वाले में उसमें इसका विस्तार से किया गया आप नहीं थे उस समय उसको सुन लेना कैसे ईश्वर परिणिधान करना ईश्वर परिणिधान का मतलब क्या होता है वो विस्तार से पहले हो चुका है और किसी को पूछना है यहां ऐसे प्रश्नों में भावनाएं जुड़ जाती हैं, भावनाएं है जुड़ जाती हैं ऐसे प्रश्नों में क्योंकि उसका उसकी जीविका जा रही है आजीविका जा रही है उसकी मृत्यु हो रही है तो पीछे जैसा इन्होंने बताया था व्यास जी ने भी इस बात को कहा था कि अहिंसा के पालन के लिए आगे के यमनियम हैं, और यदि सत्य शब्दों में और उस सब में ठीक बोला जाता हुआ भी यदि वो हिंसा कर रहा है सर्वभूतों के हित के लिए है तब तो अहिंसा कह लाएगा का अहित कर रहा है तो वो हिंसा में आ जाएगा तो प्रथम दृष्टि से मैं आपको उत्तर दे रहा हूं अभी आपने जैसा बोला है उसको खोलेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें इस स्थूल रूप से जो उत्तर दे देंगे कि यदि हमारे सत्य बोलने से दूसरे की हानि होती है दूसरे के साथ अन्याय होता है तो हमें नहीं बोलना चाहिए प्रथम उत्तर यह हो गया किसी की नौकरी चली गई किसी का यह हो गया मृत्यु हो गई तो हमें नहीं बोलना चाहिए लेकिन ये ऊपर से देखने में जैसा है उतना पूरा नहीं है इसके लिए इतने भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं। किसी ने बैंक में गबन कर लिया हमें पता है हमने बोल दिया तो उसकी नौकरी चली जाएगी क्या करना चाहिए अब यहां वो बात लागू नहीं होगी जो आप प्रथम दृष्टिया बोल रही थी मैं स्तूल रूप से जो उत्तर दिया था यहां नहीं लागू होगा ये कि हमारे कहने से इसकी नौकरी चली जाएगी मेरे कहने से इसको जेल हो जाएगी इसके घर वालों का क्या होगा ये नहीं है यहां तो हमें बोलना ही चाहिए ये उसके हित के लिए नहीं बोल रहे हैं हम उसके अतित के लिए कर रहे हैं उसकी प्रवृत्ति होगी गलत होगी दूसरों को भी ऐसा ही होगा उसने पहले क्यों नहीं सोचा ये सारा उसने नहीं, नहीं सोचा है, इस जनता का पैसा मैं ले रहा हूं गबन कर रहा हूं अब दया का पात्र बनना चाहता है कि जी मेरी दया कर दो मेरे घर वालों का क्या होगा ये क्या होगा पहले क्यों नहीं सोचा था आपने तब तो कोई विचार नहीं आया था कि यह दूसरों का पैसा है दूसरों की खून कमाई का पैसा है ये ये किस पे जाएगा सरकार को हानि होगी बैंक को हानि होगी तब तो नहीं सोचा था अब वो दया करेगी जी मैं तो दया चाहिए मेरे को दया दो आपने दया का कितना पालन किया जिस समय आप गलत काम कर रहे थे दूसरों के लिए तब वो दया कहां चली गई थी आपकी तो ऐसी स्थितियों के लिए नहीं कथन कर रहा हूं कि उससे हमारे बोलने से उसकी आजीविका चली जाए तो तो उचित है बोल देना चाहिए वहां पर नहीं तो ये हमारा भी दोष कहलाएगा हम झूठ बोल रहे हैं वहां पर और कुछ कर रहे हैं और ऐसा ही जीवन का है ऐसा ही जीवन का हमें पता है कि इसने ये अपराध किया और हमने उसका प्रमाण दे दिया तो बोले इसको फांसी हो जाएगी जीवन चला जाएगा इसका तो बोले जी ये बताया था कि अगर किस, किसी के सत्य बोलने से किसी का जीवन जाता है तो ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए लोग ऐसे ऐसे अर्थ ले, ले लेते हैं ऐसी व्याख्या कर लेते हैं ये वैदिक दृष्टि से गलत है ये धर्म नहीं है अधर्म है हम अधर्म की पुष्टि कर रहे हैं हम हिंसा की पुष्टि कर रहे हैं हम यमों के विपरीत व्यक्ति की आचरण की पुष्टि कर रहे हैं ऐसा होता तो दंड व्यवस्था ही नहीं रखते शास्त्रों में भी दंड व्यवस्था नहीं होती बोले नहीं जी दंडक व्यवस्था रहेगी तो हिंसा हो जाएगी सारा तंत्र ही हटा दो ना फिर ऐसा नहीं तो ये देखना पड़ता है कि हमारे बोलने से क्या परिस्थिति बन रही है किस परिस्थिति में हमें बोलना है तो सामान्य रूप से यू नहीं कह सकते कि सब जगह ठीक है हाँ। प्रथम दृष्टिया अगर हमारे गलत ढंग से बोलने से ऐसे हानि होती है दूसरे को हानि नहीं करनी है लेकिन अगर उससे उसका समाज का लाभ होता है तो ऐसा सत्य तो हमें बोलना चाहिए इतना ही रखते हैं प्रणव धर्म है। ओ... ओम कर <coughs>